नमस्ते आज की शाम मेरे जीवन की बेहतरीन शाम फतेह सिंह जी इस शानदार शाम के लिए मेरा आपको शुक्रिया और धन्यवाद और प्यारे बच्चों को बच्चियों को भी दोनों जने को तो इस रोचक और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद ईश्वर करे तुम सब उस ऊंचाई तक पहुँचो जिसके सपने तुम देखते हो आज की संगीत में शाम ने कुछ मुझको भी संगीत में कर दिया गाना सुनने के बाद मुझे कुछ लगा कि मैं भी अपना कुछ प्रिय गाना आपको बताऊं कुछ सुनाऊं मेरा प्रिय गाना है सारे जहां से अच्छा हिन्दोसता हमारा बुलबुलें हैं इसके ये गुलसता हमारा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना हिंदी हैं हम हिंदोसता हमारा यह गीत 1904 में सर मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और इसको एक फंक्शन में 1905 में लाहौर में गाया था एक स्कूल में मोहम्मद इकबाल का एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है जो बच्चों के लिए बहुत ही रेलेवेंट है वो कुछ इस प्रकार का है खुदी को कर बुलंद इतना क्या करो खुदी को कर बुलंद इतना कि हर किरदार के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे क्या पूछे खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है यदि इसको सरल शब्दों में हम समझें तो इसका अर्थ यह है कि अपने व्यक्तित्व को इतना निखारो कि जब ईश्वर तुम्हारा भाग लिखने लगे तब तुमसे पूछे कि बताओ तुम क्या भाग चाहते हो तुम क्या बनना चाहते हो लेकिन सवाल इस बात का है कि अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार से ऐसा निखारा जाए बच्चों को तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बड़े कहते हैं कि पढ़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें शक नहीं कि पढ़ाई महत्वपूर्ण है पर जीवन में पढ़ाई से भी महत्वपूर्ण एक और चीज है वो है जीवन के प्रति तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा नजरिया किसी ने सच कहा है एटीट्यूड, नॉट एप्टीट्यूड डिटर्मस ऑल्टीट्यूड जीवन में ऊंचाई योग्यता से नहीं तुम्हारे नजरिए से मिलती है बट ये नजरिया कैसा होना चाहिए और मुझे बहुत खुशी है जब इस ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो इसमें जो सबसे पहला जो प्रोग्राम था जिसमें कुछ आ, बच्चे और बे, बेटे और बेटियां वो जो स्कूल ड्रेस में पहन के उन्होंने एक एक सेंटेंस कहा जो गिरते हैं वही जीवन में उठते हैं इस तरह करके उन्होंने कुछ बातें सूखतियाँ बताई ये वो नजरिया है जो जीवन में ऊंचा जाने के लिए कहीं पढ़ाई से कहीं महत्वपूर्ण है बेटे और बेटियों ने बहुत सारी चीजें सूक्तियां बताई मैं उनमें से केवल एक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं इतना समय भी नहीं है शाम ज्यादा हो रही है और भूख भी लग रही है जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्यार को ढूँढ़े अपने जनून को ढूंढिए और उसको अपने जीवन का पेशा बनाइए मैं अपनी बात एक अमेरिकी सच्ची कहानी से आपको बताना चाहता हूँ 1955 में अमेरिकी कॉलेज में पढ़ने वाली एक बिन ब्याह मां ने एक बच्चे को जन्म दिया ना तो उसके पास पैसा ना उसके पिता के पास कोई पैसा उन्होंने उस बच्चे को गोद देने का मन बनाया बट जन्म देने वाली माँ की एक ही शर्त थी कि दंपति गोद लेने वाले दंपति कम से कम स्नातक तो हों पहले एक वकील दंपति उनके पास आए पर बाद में उन्होंने सोचा वो लड़के को गोद नहीं लेंगे वो लड़की को गोद लेना चाहते थे अंततः वो बच्चा अडॉप्ट तो हुआ लेकिन जब जन्म देने वाली मां को पता चला कि गोद लेने वाली माँ कॉलेज तो गई बट पास आउट नहीं कर पाई और गोद लेने वाले पिता तो हाईस्कूल भी पास नहीं थे तो उसने गोदनामे पे दस्तखत करने से मना कर दिया काफी दिन तक हिला हवाली होती रही पर इस शर्त पे उसने दस्त किए कि गोल लेने वाली दंपत्ति बच्चे को कॉलेज अवश्य भेजेंगे गोल लेने वाली दंपत्ति बहुत ये पैसे वाले नहीं थे गरीब थे उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर अपने बच्चे को रीट्स कॉलेज भेजा अमेरिका में जो सबसे अच्छे कॉलेज हैं सबसे पुराने वो सबसे पुराने हैं और उनको आईवी कॉलेज कहा जाता है तो रीड्स कॉलेज एक आईवी कॉलेज तो नहीं था बट उसी के बराबर महंगा कॉलेज था उस बच्चे ने कुछ छ महीने इस कॉलेज में पढ़ा फिर उसको लगा कि अपने माता पिता का पैसा खर्चा कर रहा है उसने पढ़ाई छोड़ दी अब खर्चा कैसे चले तो वो कॉलेज में कोका कोला की बोतलें इकट्ठा करके वापस करता था जिसमें उसको दो सेंट मिलते थे इसी से कुछ उसका खाना पीना चलता था और अच्छे खाने के लिए वो हर इतवार को वहाँ एक रामकृष्ण मिशन का एक मंदिर था वहाँ प्रसाद मिलता था वो तो दस किलोमीटर दूर था तो हर संडे को दस किलोमीटर पैदल जाकर अच्छा खाना खाता था वहीं जाकर उसने एक टूटी फूटी हिंदी सीखी और उन्नीस को सच की खोज में कैरोली बाबा से मिलने के लिए हिंदुस्तान आ गया बट उस वक्त का हिंदुस्तान और इस वक्त के हिंदुस्तान में बहुत अंतर था बहुत गरीबी भी थी और गंदगी इस वक्त से कहीं ज्यादा उसको बहुत ही हिंदुस्तान में आकर एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ और करोली बाबा से मुलाकात भी नहीं हुई क्योंकि उनकी छह महीने पहले ही मृत्यु हो गई थी कुछ वो डिसूजनमेंट हो गया और उसको लगा कि एक थॉमस एलवा एडिसन एडिसन का नाम सुना है ना ही वॉज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ ऑल टाइम्स तुम कोई भी चीज देखो ये तुम बल्ब देखते हो ये तुम फिल्म देखते हो ड्रामाफोन्स जो है इस सब एडिसन के इन्वेंशन हैं तो उसको लगा कि एक थॉमस एल्वा एडिसन ने दुनिया की उन्नति के लिए कहीं ज्यादा काम किया है बजाय सैकड़ों कार्ल मार्क्स के या कैरोली बाबा के तो वह वापस अमेरिका चला गया उसने कंपनी शुरू की कंपनी जब अच्छा करने लगी तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया हटा दिया गया उसने दूसरी कंपनी शुरू की जब दूसरी कंपनी अच्छा करने लगी क्या बात है शाम के टाइम में भाषण के बीच में गीत भी चलता है यहां पे खैर चलिए फिर बात करता हूं जब उसकी दूसरी कंपनी अच्छा करने लगी तो पहली कंपनी कुछ नीचे जाने लगी तो शेयर होल्डर्स ने कहा कि भाई इस लड़के को वापस बुलाया जाए वो लड़का वापस पहली कंपनी में गया वो कंपनी फिर अच्छा करने लगी बहुत जल्दी पता चला कि बच्चे को पैंक्रिया का कैंसर है छह महीने का जीवन है उसने और डॉक्टर से किया उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन कराओगे तो कुछ तुम्हें समय मिल सकता है उसने ऑपरेशन कराया छह साल और जीवित रहा और अक्टूबर 2011 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी कंपनी एपल इनकॉर्पोरेटेड दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी थी उस लड़के का नाम स्टीव जॉब्स एप्पल इनकॉपरेटेड ने नहीं एप्पल कंप्यूटर्स एप्पल लैपटॉप्स, आईपैड्स, आईफोन्स आईपॉड्स पॉड्स ये जो दुनिया के बेहतरीन उत्पाद हुआ करते थे पर उन्होंने एक नया आयाम सेटअप किया दुनिया भर की जितनी भी और कंपनियां थी उसको कोशिश करने लगी कि उसी तरह के आईपैड बनाए उसी तरह के वो करें स्टीव जॉब्स का जीवन मुश्किलों से भरा था अनाथ बच्चा गरीब माता पिता नौकरी से निकाला गया पैन हो गया हिंदुस्तान आया कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की पर इतना ज्यादा उसको सक्सेस कैसे मिल पाई कैसे वो शायद दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच पाया ये बात 2005 में जैसा आज आपका कॉन्वेकेशन हुआ है स्टैंडफोर्ड विश्वविद्यालय यह दुनिया का बेहतरीन विश्वविद्यालय है उसमें उसकी उनके जो कॉन्वकेशन में उसको एक इनवाइट किया गया बोलने के लिए तो उसने उस भाषण में कहा यह भाषण यूट्यूब में है मैंने अपने जीवन में इससे प्रेरणादायक भाषण नहीं सुना यदि आपने नहीं सुना है तो आज रात को जाके अवश्य सुनिए आइए बहुत अच्छा भाषण है आपको आगे चलने के लिए प्रेरित करेगा और इस भाषण में उसने बताया कि वो क्या उसने क्या किया उसके जीवन में क्या गाइडिंग फोर्स था मैं इसके उसी के शब्दों में कहना चाहूंगा क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता दिस इज व्हाट ही सेज यह अंग्रेजी कल विश्व हिंदी दिवस था इसलिए मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया माफ कीजिएगा ये मैं अंग्रेजी में बोलूंगा द ओनली थिंग दट कैप मी गोइंग विव वॉट आई डेट यू हैव गॉट टू फाइंड वॉट यू लव द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू इफ यू हैवन फाउंडेड येट कीप लुकिंग क्यों सेटल As with all matters of heart. you will know when you find it and like any great relationship it just gets better and better as the years rolls on don't let the noise of others opinions drown your own inner voice and most important have the courage to follow your heart and intuition this how already know वॉट यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम एवरीथिंग इज सेकेंडरी तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है अपने प्यार को ढूंढो अपने जुनून को ढूंढो उसको अपना पेशा बनाओ उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ लेकिन अपने देश में सब लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते हमारे ऊपर परिवार का प्रेशर रहता है समाज का प्रेशर रहता है बहुत बार हम अपने जुनून को फॉलो नहीं कर पाते कुछ और करना पड़ता है जो हमारा जनून नहीं होता है लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है जब तुम अपने जुनून को फॉलो करते हो उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो ये तुम्हारी इच्छा है जब किसी अपने परिवार की अपने समाज की का पेशा अपनाते हो उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो तो वो ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर की इच्छा हमेशा तुम्हारी इच्छा से ऊपर है तुम उसमें ज़रूर सफल होगे मैं कुछ अपने जीवन से बताना चाहता हूँ मैं कभी वकील नहीं बनना चाहता था मैंने इलाहाबाद से एक विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली और एक हिंदुस्तान के शायद सबसे जाने माने विश्वविद्यालय में फिजिक्स में एडमिशन ले लिया मेरे पिता वकील थे उन्होंने कहा भाई यती इस मकान का क्या होगा इस घर का क्या होगा हमारे बुढ़ापे का क्या होगा तुम कहां जा रहे हो तुम वापस आ जाओ मैं घर में सबसे छोटा था वापस आ गया मुझे बिल्कुल मन नहीं लगा मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया एक सेमेस्टर में कुछ फेल भी हो गया लेकिन जब वकील बना तो फिर तभी इमरजेंसी भी आ गई थी मेरे फादर जेल चले गए और इमरजेंसी में मैंने बहुत कुछ जो जेल में रहे लोगों के लिए काम किया और धीरे धीरे मैंने वकालत को ही अपना जनून बना लिया तो यदि आप अपने जीवन में अपने जुनून को फॉलो ना कर पाए उसको न ज्वाइन कर पाए कोई बात नहीं आप जीवन में हमेशा सफल होंगे लेकिन उसकी शर्त यह है कि आप जो भी पेशा अपनाएं उससे प्यार करने लगें उससे अपना जुनून बनाएं यहां पे बहुत से बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं मैं कुछ उनसे भी मैंने बच ये बात मैंने बच्चों से की मैं कुछ उनसे भी बात करना चाहूंगा आपके जो प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा जो मेरे दिल को छू गया जब आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो देश पढ़ता है मैं आपको अपने परिवार की कहानी सुनाना चाहता हूं मैं आज अपने जीवन में जो हूँ जो कुछ हूँ वो अपनी माँ की बदौलत हूँ अपने पिता के बदौलत नहीं मेरे पिता के पास बिल्कुल समय नहीं था हमारे लिए या तो वो वकालत करते थे या समाज सेवा में थे मेरी माँ ही ने हम लोगों को पाला वही मेरी पिता थी वही मेरी माँ थी वही मेरी भाई थे वही मेरी बहन थी वही हमारे मेरे जीवन में सब कुछ थी मेरे बाबा बुंदेलखंड जो है यही उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है बांदा उसमें एक डिस्ट्रिक्ट है और मेरे बाबा वहां पे वकालत करते थे उन्नीस में मेरे पिता लखनऊ में लखनऊ युद्ध विश्वविद्यालय में आप एक साथ एम और लॉ कर सकते थे तो 1939 में वो लॉ और एमए कर रहे थे मैथमेटिक्स में तब उनकी शादी हुई मेरी माँ उस वक्त सत्रह साल की थी ग्यारहवीं में पढ़ती थी बसंत पंचमी में उनकी शादी हुई और शादी के बाद मेरी माँ और मेरे पिता लखनऊ चले गए एक कमरे में वो लोग रहते थे मेरे पिता ने एम ए एल किया 1940 में मेरी माँ ने ट्वेल्थ क्लास पास किया और उसके बाद ये दोनों मेरे पिता ने बांदा में वकालत शुरू की उन्नीस 1940 की बात है बांदा समझिए उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका उस वक्त बांदा से और मेरे बचपन में भी बनारस जाने के लिए एक ट्रेन मानिकपुर में बदलती थी एक ट्रेन इलाहाबाद में बदलनी पड़ती थी तब आप बनारस पहुंचते थे बट मेरी मां का आगे पढ़ने का मन था आगे जाने का मन था उन्होंने मेरे परिवार से कहा वो पढ़ना चाहती हैं तो परिवार वालों ने उनको हॉस्टल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1940 में दाखला दिलवा दिया और उन्होंने 1942 में बीए की डिग्री ली उसके बाद उन्होंने लॉब जॉइन किया 1942 में और उन्नीस में एलएलबी की डिग्री ली वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पहली महिला लॉ ग्रेजुएट थी मतलब प्रिंसिपल साहब की बात मेरे मन को कितना टच कर गई मैंने कहा कितनी सच्ची बात कही और मेरे बाबा भी यही फील करते थे वो कहते थे घर में बेटी और बहुओं को पढ़ना बहुत जरूरी है यदि बहुएं नहीं पढ़ेंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो पीछे रह जाएगी और जब उन्नीस के बाद जब मेरी माँ वापस आईं उनकी शादी 1939 में हुई थी तो हम सब भाई बहन उनके लॉ की डिग्री लेने के बाद हम लोग इस दुनिया में आए मतलब एक सात साल तक उन्होंने एक फैमिली प्लानिंग को इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किया ये बात मैं पेरेंट्स के जरूर इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपके बच्चे सपने देखते हैं उन्हें सपने देखने दीजिएगा मेरी माँ भी सपने देखती थी पढ़ने के लिए उनको मेरे बाबा ने मेरे पिता ने पूरा करने दिया उनके सपने हमेशा पूरा करने के लिए उन्हें टाइम दीजिएगा उन्हें प्रोत्साहित कीजिएगा मैं इन्हीं शब्दों के साथ मन करता है कुछ और आपसे बात करूं लेकिन बात बहुत हो गई है मैं यही खत्म करूंगा मैं इन शब्दों के साथ मेरा आशीर्वाद मेरा प्यार आप सब बच्चों को न केवल आप अपने माता पिता इस विद्यालय इस कॉलेज का नाम रोशन करें पर अपने देश का झंडा पूरी दुनिया में फहराए ताकि हम फिर से कह सकें सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे नहीं सबसे आगे हैं हिंदुस्तानी जय हिंद